रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक भाग ने परखनली में फूल वाले पौधों के प्रजनन की तकनीक खोज निकाली इससे पहले किसी ने परखनली में फूल वाले पौधों के प्रजनन की कल्पना तक नहीं की थी इससे बीजों की सुप्त अवस्था की अवधि कम हुई और उनके प्रजन की गति ने तेजी पकड़ी। अब फूलों वाले पौधों की अनेक संकर तैयार करना संभव था पौधे तैयार करने वालों के लिए यह तकनीक उपयोगी सिद्ध हुई इससे कई आर्थिक लाभ हुए एवं साथ ही आर्थिक तथा व्यावहारिक वनस्पति शास्त्र में नए क्षेत्र खुलने का पद प्रशिस्त हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय में आने के तुरंत बाद उन्होंने एन इंट्रोडक्शन टू दी ऑफ एंजियोस्प शीर्षक से एक पुस्तक लिखी यह पुस्तक एक अनोखी कृति समझी जाती है और इसका अनुवाद रूसी भाषा समेत कई भाषाओं में हो चुका है प्रकाशन के 50 वर्ष बाद भी इस किताब का अनेक स्थानों पर उल्लेख किया जाता है माहेश्वरी के काम ने वनस्पति शास्त्र के सभी पक्षों को छुआ इसलिए उन्हें एक संपूर्ण वनस्पति शास्त्री मानना गलत ना होगा माहेश्वरी और उनके छात्रों वाले पौधों के सौ से भी अधिक कुलों का गहन अध्ययन किया इस प्रक्रिया में उन्होंने अनेक संदिग्ध त्रुटियों को पहचाना और उन्हें ठीक किया दिल्ली की वनस्पतियों पर एक पुस्तक The Illustrated Flora of Delhi, उनके मार्गदर्शन में लिखी गई यह पिछले पचास वर्षों से दिल्ली के प्रकृति प्रेमियों और वनस्पति शास्त्रियों के लिए एक अधिकृत फील्ड गाइड का काम कर रही है उन्नीस में उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ प्लांट मार्कोलॉजिस्ट की स्थापना की और साथ में उसकी विज्ञान पत्रिका पत्रिकाइटी शुरू की युवा छात्रों के के लेखन को प्रखर बनाने के लिए उन्होंने द बोटानिका नामक पत्रिका शुरू की जिसका प्रकाशन दिल्ली यूनिवर्सिटी बोटानिकल सोसाइटी करती थी पत्रिका में रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारी होने के कारण उसे तुरंत सफलता मिली राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के आग्रह पर उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के लिए जीव विज्ञान की एक पाठ्यपुस्तक लिखी उसमें भारतीय पेड़ पौधों के बहुत प्रेरक उदाहरण संकलित किए गए थे बहुत से शिक्षाविद इस पुस्तक को माहेश्वरी का एवं सर्वाधिक योगदान मानते हैं। कक्षा में माहेश्वरी अपने गुरु जैसे ही थे उनके छात्र उनसे एक और बहुत प्रेम करते थे तो दूसरी ओर डरते भी थे उनके सम्मान में छात्रों ने पौधों की नई खोजी गई अनेक प्रजातियों को उनके नाम समर्पित किया जैसे पंचाननिया जयपुरी एंसिस पंचानिनी माहेश्वरी ने स्टालिन के प्रियव वैज्ञानिक ट्रोफी लयसिंको से अकेले लोहा लिया जिन्होंने उपार्जित लक्षणों के वंशानुक्रमण की छलपूर्वक वकालत की थी पंचानंद माहेश्वरी विश्व के वैज्ञानिक नागरिक थे और कई देशों की वैज्ञानिक अकादमियों ने उन्हें अपनी सदस्यता प्रदान की उन्नीस में वे भारतीय विज्ञान अकादमी बेंगलुरु के सदस्य बने उन्नीस में इंडियन बोटानिकल सोसाइटी ने उन्हें बीरबल साहनी पदक से सम्मानित किया 1968 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया परंतु अठारह मई 1966 को आकस्मिक मृत्यु के कारण यह भूमिका वे निभा नहीं पाए 1966 में ही उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया माहेश्वरी एक गंभीर व्यक्ति थे और उन्होंने यह बात अपने परिवारजनों तक को नहीं बताई परिवार के लोगों ने बाद में यह खबर अखबार में पढ़ी